महाभारत द्रोण पर्व सप्तशाधिक शतमो अध्याय सातकी और द्रोणाचार्य का युद्ध द्रोण की पराजय तथा कौरव सेना का पलायन संजय उवाच काल्यु सैन्य ततः भारद्वाज महध्य समवा किरत संजय कहते हैं महाराज जब सातके जहाँ जा जाकर आपकी सेनाओं को काल के गाल में भेजने लगे तब भारद्वाज नंदन द्रोणाचार्य ने उन पर महान बाण समूहों की वर्षा प्रारंभ कर दी सहारोड़ सा पश्चता राजन संपूर्ण सैनिकों के देखते देखते बलि और इंद्र के समान द्रोणाचार्य और सात्विकी का वह युद्ध बड़ा भयंकर हो गया ततो द्रोण शिने पौत्र चित्रय सर्वाज त्रिभीरा शिर्विषाकार लाटे समय उस समय द्रोणाचार्य ने संपूर्णतः विचित्रप के समान भयंकर तीन बाणों द्वारा शिने पौत्र सात के ललाट में गहरा आघात किया तेर ललाट आर्पित तो जिम्मी जरो चत महाराज त्रंग इव पर्वत महाराज लाट में धते हुए उन सीधे जाने वाले बाणों के द्वारा युधान तीन शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुए तथोस्य प्राणान पर इंद्रासन समस्त नार्वाज तर प्रेक्षी प्रेस आमास युगे। थे द्रोणाचार्य अवसर देखते रहते थे उन्होंने मौका पाकर इंद्र के भद्र की भांति भयंकर शब्द करने वाले और भी बहुत से बाण युद्ध स्थल में द्रोण चाप निर्मुक्तां निर्मु द्वाभ्याम द्वाभ्याम सुपुंखा चिछेद परमास्वी द्रोणाचार्य के धनुष से छूट कर गिरते हुए उन बाणों को दसारह कुल नंदन परमास्त्र ने उत्तम पंखों से युक्त दो-दो बाणों द्वारा काट डाला। तामस्य प्रजानाथ सा की वह फूर्ति देख कर द्रोणाचार्य हस पड़े उन्होंने सहसा तीस बाण मारकर श्रीनि प्रवर शातिकी को घायल कर दिया पुनः पंचाशतेषना चपयत लघुताम युवध लाघवन विशेषयन तत्पात उन्होंने युद्धान की फूर्ति को अपने फूर्ति से मंद सिद्ध करते हुए तेज धार वाले पचास द्वारा उन्हें घायल कर दिया। यथा क्रुद्धा तथा राजन जैसे बांबी से क्रोध में भरे हुए बहुत से सर्प प्रकट होते हैं उसी प्रकार चार्य के रथ से शरीर को छेद डालने वाले बाण प्रकट होकर वहां सब ओर गिरने लगे उसी प्रकार युवि के चलाए हुए लाखों रुधिर भोजी बाण द्रोणाचार्य के रथ पर बरसने लगे लाघ वहाज मुख्य सातवत चमार विशेष था वे दोनों ही समान होते थे सा ने अत्य तो कुपित हो झुके ही गांठ वाले नौ बाणों द्वारा द्रोणाचार्य पर गहरा आघात किया तथा तीखे बाणों से उनके ध्वज को भी चोट पहुँचाई सारथि चार्वाज्य लाघवान दृष्ट्वा द्रोणो महारप्त्या सारथि विध्वा तुरंगा त्रिभिस्त्रि ध्वज में चिखेद के माधवस्थ रथित तत्पश्चात द्रोण के देखते देखते सात्यी ने सौ बाणों से उनके सारथी को भी घायल कर दिया युद्ध की आपूर्ति देखकर महारथी द्रोण ने सत्तर बाणों से सातिकी के सारथी को बिनकर तीन तीन बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया फिर एक बाण से सा के रथ पर फहराते हुए ध्वज को भी काट डाला भल्ले समरे इसके बाद में पंख वाले दूसरे भल्ल से आचार्य ने सम्रांगण में महायशस्वी सातिकी के धनुष को भी खंडित कर दिया सात केत क्रोधो धनुष त्यक् महारथ ग भारत इस महारथी त्याग कर विशाल गदा हाथ में ले ली और उसे द्रोणाचार्य पर दे मारा तामापत सहसा छरे द्रोणो बहुभिर बहु गदा रेशमी वस्त्र से बंधी हुई थी उसे सहसा आते देख ने अनेक रूप वाले बहु रूप भी वह लोहे की निवारण कर दिया अथान्य धनुराधा सात के सत्य विक्रम विव्याध बहु भीर वीरम भारत शिला तब सत्य पर सात ने दूसरा धनुष लेकर शान पर तेज किए हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा भीड़ द्रोणाचार्य को बिंध डाला द्रोणम इस प्रकार सिर्व में द्रोण को घायल करके सिंह के समान गर्जना की उसे संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य सहन न कर सके तथा शक्ति गृही तो रुक्म दंडा तरसा प्रेस माधव रथम प्रति उन्होंने सोने की धंडे वाली लोहे की शक्ति लेकर उसे सात्तिकी के रथ पर बड़े वेग से चलाया था शक्ति काल वह काल के समान विकराल शक्ति सातिकी तक न पहुँच उनके रथ को विदीर्ण करके भयंकर शब्द करती हुई पृथ्वी में समा गया तथो द्रोणम सिनेौत्र राजन दिव्याध पत्रि दक्षिणाद्य पीड़ी शन भरतश्रेष्ठ तब सिने के पौत्र ने एक बाण से द्रोणाचार्य की दाहिनी भुजा पर चोट करके उसे पीड़ा देते हुए आचार्य को घायल कर दिया धचंद्रे नारथि नरेश्वर तब समर भूमि द्रोणाचार्य भी सात्कीिकी के विशाल धनुष को अर्थचन्द्र माण से काट दिया तथा रथ शक्ति का प्रहार करके सारथी को भी गहरी चोट पहुँचाई रथ मुहूर्त सन्यासी दत द्रोण की रथ शक्ति से आहत वो सारथी मूर्छित हो गया वह रथ की बैठक में पहुंचकर वहां दो घड़ी तक चुपचाप बैठा रहा चकार सात्जूत कर्मा की मानुषम्च द्रोण स्वयं महाराज उस समय सात्विकी ने लोग दिखाया वे द्रोणाचार्य से युद्ध भी करते रहे और स्वयं ही घोडों की भाग डोल भी संभाले रहे तथा सरसते नुधान ओ महारथ अभी ब्राह्मणम संख्य धृष्ट रूपो विशाम पते प्रजा उस युद्ध स्थल में महारथी सात्यकी ने हम भर कर विप्रवर द्रोणाचार्य को सौ बाणों से घायल कर दिया कवचम भित्वा पपु शोलित माह भारत फिर द्रोणाचार्य ने सात्यकी पर पांच बाढ़ चलाए वे भयंकर बाण उस रण क्षेत्र में सात्यकी का कवच पाड़ कर उनका लोहू पीने लगे बाणों से होकर वीर सातिकी को बड़ा क्रोध हुआ उन्होंने सुवर्ण में रथ वाले द्रोणाचार्य पर बाणों की झड़ी लगा दी तथो द्रोणारम निपात के सुना अश्वाम विद्राव ये एक बाण से युधान ने द्रोणाचार्य के सारथी को धरती पर गिरा दिया और सारथीहीन घोडों को अपने बाणों से इधर उधर मार भगाया सरथ प्राद्रुत संख्य मंडला सह चकार राज तो राजमान इमान सुमान राजन वह चांदी का बना हुआ रथ अट्ठाईसवें श्लोक में द्रोण के रथ को सोने का बताया है और इसमें चांदी का बताया है इसे यह समझना चाहिए कि उस रथ में सोना और चांदी दोनों ही धातुएं लगी हुई थीं युद्धस्थल में दौड़ लगाता हुआ हजारों चक्कर काटता रहा उस समय उसकी अंशुमाली सूर्य के समान शोभा हो रही थी अभिद्रव दृणीता हयान इतिस्म चक्रसु सर्वे राजपुत्राः उस समय समस्त राजा और राजकुमार पुकार पुकार कर कहने लगे अरे दौड़ो दौड़ो द्रोणाचार्य के घोड़ो को पकड़ो दे कि अप्यासु राज्युधि रथ य्रोणस्तः तो सर्वे सहसा समुपाध्रवन नरेश्वर उस युद्ध स्थल में वे सभी महारथी शीघ्र ही सात्विकी का सामना छोड़कर जहां द्रोणाचार्य थे वही सहसा भाग गए ताम दृष्ट प्रद्रुता सात्व शरा प्रभग्नम पुनरेवासी तब सैन्य के बाणों से पीड़ित हो उन सबको युद्ध स्थल से पलायन करते आपकी संगठित हुई सारी सेना पुनः भाग खड़ी हुई व्यूहश व्यवस्थितः वाते व्यवस्थित वातमान तिर अनुष्णुशाज द्रोणाचार्य पुनः व्यूह के ही द्वार पर जाकर खड़े हो गए सात्यके के बाणों से पीड़ित होकर वायु के समान वेग से भागने वाले उनके घोड़ों ने ही उन्हें वहां पहुंचा दिया पांचाल न करो पराक्रमी द्रोण ने अपने व्यूह को पांडवों और पांचालों द्वारा भंग हुआ देख सात्यके को रोकने का प्रयत्न छोड़ दिया पुनः की रक्षा करने लगे निवार्य पांड कालसूर्य इवोद्यतः से निवारित हुई द्रोण रूपी अग्नि पांडो और पांचालों को रोककर सबको दग्ध करती हुई सी खड़ी हो गई और प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगी इस श्री महाभारती द्रोण पर सात्यकी सात्यकी अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ पर्व में सात्यकी का कौरव सेना में प्रवेश तथा पराक्रम विषयक एक सौ सत्र अध्याय पूरा हुआ